कथम तरी एवं विधाय ब्रह्म ये जो आत्मा है वह ब्रह्मस्वरूप कैसे होगा ये आशंक्य कोषेभ्य विवेचना क्या पांच कोष से पृथक आत्मा को समझ लेने से वो ब्रह्मस्वरूप है आत्मा पंचकोष से भिन्न है किंतु तत्त कोश तादात्म आत्मा तत्न्वय भवे तादात्म अभिमान से तत्तमय होता है सुखी दुखी होता है और यदि कोश को आत्मा से पृथक समझिले वही आत्मा ब्रह्मस्वरूप ये कहते हैं। अन्वय व्यति पंचकोश विवेक स्वात्मा तत उधत प्रपद्यते प्रपद्यते ्रह्म प्रपद्यतेतिकाभ्याच अनु अन्वय्यतिरे एक अन्य और एक व्यतिरिक अन्वयच व्यतिरिक अन्वय व्यतिरिकाभ्याम अन्वय के द्वारा और के द्वारा अन्वयकार के संबंध अनुवृति व्यतिरिक्थ अभाव व्यावृत्ति अन्वयकार के संबंध व्यतिरिक्थ अभाव होता है यहाँ अन्य व्यतिरिक अर्थ बताएंगे अनुवृत्ति और व्यावृति एक का अन्वय एक की अनुवृत्ति और एक की व्यावृति इसे माला में एक एक दाना है एक दाना दूसरे में नहीं दूसरे दाना तीसरे में नहीं किन्तु सब के अंदर सूत्र है सूत्र की अनुवृत्ति है और एक एक दाना की व्यावृति एक सूत्र सब माला दाना के अंदर है और एक माला दाना यहाँ नहीं ये दाना यहाँ नहीं ये दाना यहाँ नहीं सूत्र सब के अंदर है अनुवृत्ति है सब के अंदर अनुकार पश्चात वृत्तिकार से बर्तन पीछे रहना एक में है दाना के अंदर सूत्र है दूसरे दाना में सूत्र है दूसरे दाना में भी सूत्र है तीसरे में भी हुई सूत्र है अनुवृत्ति हुई और दाना एक एक की भी हो जाती है इसी प्रकार अभी अभिवक्ति बताएंगे अन्य व्यतिरेक के द्वारा आत्मा का अन्याय बताएंगे और कोषो का व्यतिरेक व्यावृत्ति हो जाती है कैसे वो बताएंगे पंच कोष विवेक पांच कोषों का विवेक आत्मा से पृथक समझना स्वात्मान ततो उद्धित्य आत्मा को पांच कोष से उद्धार करना पृथक करना उद्धार करने का ऐसे बुद्धि से, से पृथक समझने ला अलग करने का नहीं बुद्धि से विचार करके आत्मा उसे पांच कोश से भिन्न ऐसे बुद्धि से निश्चय करने पर परम ब्रह्म प्रपत्यते परम ब्रह्म को प्राप्त करता है ब्रह्मस्वरूप हो जाता है ब्रह्मस्वरूप ही पांचों कोष के साथ ताजात्मा करके अपने को अब्रह्म मानता है पांचों से पृथक अपने जो समझ लिया और ब्रह्मस्वरूप हो जाता है टीका में अन्वय व्यतिरिक्याम वक्षमाणाभ्याम वो अन्य क्या है व्यतिरेक क्या है उसको स्पष्ट बताइए तो कहते तो तो तो आगे कहने वाले वक्षमाणाभ्याम आगे कहने वाले है इसलिए अभी ज्यादा चिंता नहीं करो अभी अन्य व्यतिरेक बताएंगे पंच कोश विवेकता पंच कोशा नाम पांच कोश पांच कोश का पहला कोष क्या है अनमयादी नाम अंत में कौन है आनंद अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय सब पांचों कोशों का पंच कोशा नाम अन्नमय आदि नाम विवेक उनका विवेक न पृथक समझना किससे पृथक समझना प्रत्येक आत्मा न प्रत्येक आत्मा विवेचन न करने न प्रत्येक आत्मा से विवेचन करके पृथक समझना न पांचों कोशों को प्रत्येक आत्मा से पृथक समझना ऐसा अर्थ करते कर सकते है अर्थात पांच कोशों से आत्मा को पृथक करना पहले कहा पंचा को सानाम आत्मा से पृथक समझना विवेचना करना पांच कोशों को आत्मा से पूछो करो अर्था पांचों कोषो से आत्मा को पृथक समझो एक षठी अंत एक पंचमी अंत पांच कोष को षष्टी करेंगे तो आत्मा से पंचमी करो आत्मा से पांच कोषों को पृथक समझना अथवा पंचेभ्य कोषेभ्य पंचभ्य पंचभ्य कोषेभ्य आत्मा को पांच पांचकोश से आत्मन आत्मा को एक ही चीज है पांच कोश से आत्मा को अलग समझो अथवा आत्मा से पांच कोष को अलग समझो किसी प्रकार यद्वा पंचकोषेभ्यो पांचकोष अन्नम आदिभ्य आत्मन पृथकर्णे न आत्मा का पृथकर्ण पांच कोश से आत्मा पृथक कर्ण से स्वात्मा का सत्येक आत्मा तथ उद्धृत्य तथा काल तेज्यो कौशेभ उधत्य कोश से उद्वार करके पृथक करके पांच कोषों के साथ तादात्म अभिमान है पहले कहा तत्त कोश तादात्म्य आत्मा तत्न्मय भवे पहले कहा अभी पूर्वश्लोक में तो कोष के साथ तादात्म्य अभिमान हो जाता है उसका अभिवेग करके पृथक समझ लेना प्रत्येक आत्मा को तत तेज्य कोष्य उद्धृत्य कैसे करना तो claro, तो बुद्धिया निष्कृष्य बुद्धि से पृथक समझ लेना अलग कर बुद्धि से निचय कर यह अन्न में कोष का स्वरूप मालूम है प्राण में कोश क्या सक... है मनोमय कोश ये पांचों कोष का स्वरूप नाम कहते समय स्वरूप सामने अन्न में कोश क्या है प्राण में क्या मन में अभिज्ञान में उससे प्रत्येगात्म प्रत्य को समझना है कैसे समझना निष्कृष चिदानंद स्वरूप निश्चित है प्रत्येगात्मक चिद रूप है चेतन आनंद स्वरूप है ऐसा निश्चय करके परम ब्रह्म प्रपद्यते परम ब्रह्म पहले कहा है सत्यम नित्य सत्य सत्यम ज्ञानम अनंत आनंद रूप सत्य रूप है ज्ञान रूप है परमानंद रूप है पहले आया पूर्वोत्तम तो लक्षण पूर्वोत्तम तो लक्षण जिसका लक्षण पहले कहा गया है परम ब्रह्म को प्रपद्य का अर्थ नीति प्राप्त करता है प्राप्त करने का क्या अर्थ है ब्रह्मी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है वरना क्या है अपने को अब्रम्ह मानता है व्ञान नष्ट हो गया पंचको से को कर लिया तो देखता अपने अहमअसीम ब्रह्म हो जाता है। अन्नय निम शुद्ध अभी क्रियम यवक्षतारेको दर्शय अन्वयक अन्वय व्यतिकर्शय यहां से विवक्षित तो अन्य व्यतिरेक इसको दिखाते हैं अन्य व्यतिरिक अन्यत्र होता है कार्य कारण निश्चय करने के लिए सब कारण होने पर भी मिट्टी होने पर घट बनेगा मिट्टी नहीं तो घटा नहीं बनता मृत सत्य घट सत्वम घटाभाव यह होता है मृत सत्य घट सत्वम ये अन्य और मृत अभाव घटाभाव व्यतिरिक्क ऐसे अन्य व्यतिरिक के द्वारा कार्य कारण भाव निश्चय होता है लेकिन यहाँ जो अन्य व्यतिरिक्क है वह नहीं ये अलग है विवक्षित अन्य वितरक यहां दिखाते हैं यहां अन्य का अर्थ कहेंगे अनुवृत्ति और वेतर का अर्थ कहेंगे व्यावृत्ति एक की अनुवृति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने वाला एक समय से अन्य समय में एक से दूसरे में है अनुवृति है और व्यावृति एकत्र है अन्यत्र नहीं तो व्यावृत्ति होगी अभाव हो गया जैसे माला सूत्र बताया था सूत्र एक दाना दूसरे दाना तृतीय दाना सबके अंदर है वह अनुभत्ति होगी और प्रथम दाना द्वितीय में नहीं द्वितीय तृतीय में नहीं उसकी व्यावृत्ति होती किसी प्रकार अभी बताते हैं कैसे अन्य व्यति कर करना है स्वयं दिखाते हैं अभाने दे स्थूल देह से स्वप्ने यदानदन स्वन व्यतिरेक भाने ज्ञानव भाषणम स्थूल स्थूल देहस्य देहस्य स्वने स्थल यदत्मन भानम सन्वय या तक स्थूल देहस्य स्वप्ने स्वन बस आप स्वप्न देखते समय ये जो आपका स्थूल स्वर दिखता है उस समय उस समय एक कल्पित स्थूल जैसा लगता है ये स्थूल स्वर दिखता है यह स्थूल स्वर नहीं दिखता है स्थूल शरीर का अभान स्वप्न स्थूल स्वर से अभान भान है प्रती स्पुर अभान का अज्ञान स्वप्न अवस्था में यह स्थूल शरीर के भान नहीं पर भी भान नहीं पर भी आत्मन यम अपना आत्म स्वरूप का भान होता है आत्मा में सच्चीता आनंद ऐसा नहीं किंतु किन्वन दृष्टा स्वप्न देखने वाले आत्मा उस समय रहता है या नहीं तो स्वप्न दृष्टित्व न भान होता है स्पूरण होता है सवप्न दृष्टा है अब समय लगता है मैं देख रहा हूँ सप्न दृष्टित्व तो न आत्मा का भान होता है स्थूल शर् का भान होता है सपने स्थल सर से अभान यद आत्मा भानम जो आत्मा का भान स्फूरण होता है सो अन्वय वो अन्वय किसका अन्वय आत्मा का आत्मा का अन्वय यहाँ तो करते करना स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर के भान नहीं पर भी आत्मा का जो स्वप्न दृष्टार रूप से भान होता है वह आत्मा का अन्वय है इतने तक हुआ, वह आत्मा का अन्वय है यह तो करना पड़ेगा सो अन्वय हो कस्य अन्य हो आत्मा न स्थूल देह का अन्वय नहीं अन्वय कस्य हो आत्मा स्वप्न स्थूल देह से अभान देह के भान होने पर भी यद आत्म भानम आत्मा का जो स्वप्न दृष्टित्व भान स्पूर होता है वह आत्मा का अन्वय है यहाँ तो अन्य बता दिया आगे व्यतिरिक बताते हैं व्यतिरेक तद भाने अन्यव भास, भास अन्य अन्य अन भाने तने भी तसे आत्मा न भाने भी स्वप्न अवस्था में आत्मा के भान होने पर भी अन्यस्य अनभानम आत्मा से अन्य अभी पहले कहा था स्थल आत्मा से भिन्न किसको कहना स्थूल देह आत्मा के भान होने पर भी स्थूल का भान नहीं होना यह व्यतिरेक है स्थल देह का स्थूल है पहले कैसे कहा स्थूल के भान नहीं होने पर भी आत्मा का जो भान होता है वो आत्मा का अन्वय है और आत्मा के भान होने पर भी स्थल देह का जो भान नहीं होता है उस स्थूल देह का व्यतिरिको तद भाने अन्या नवभाषण तस् आत्मा भाने आत्मा का स्वप्न दृष्टि न स्वप्न अवस्था में भान होने पर भी अन्यस्य अन अन्यस्य अन्य स्थल स्थूल देह दे का भान नहीं होना वो व्यतिरिक स्थल देह का व्यतिरिक है देखो टीका में स्पष्ट किया सपने का सपनावस्थायां सपन वसा स्थूल देहशल अन्नमें कोशे मालूमे अन्नमे कोश्ये स्थूल देह अन्नम कौशे अभाने अभि अभाने का प्रतीत सत्या न्यून कर स्ुरन ज्ञान न्यू न कर आत्मन यम आत्मा कौन प्रत्येगात्मा प्रतिपूर्वक है सत्य प्रतीच प्रत्यंग प्रत्य प्रत्य प्रतीचह प्रत्येक भ्याम प्रत्येक भी बन प्रतीचह यदान प्रत्येक आत्मा का जो भान होता है प्रत्येक आत्मा का भान कैसे होता है स्वप्न साक्षित्व स्पुरण स्वप्न के साक्षी स्वप्न दस्ता रूप से स्फूरण होता है आत्मा स्वप्न दस्टारू रहता है स्वप्न स्वप्नावस्था में साक्षित्व यण अस्त स आत्मनो अन्वय वो अन्वय आत्मा का अन्वय हुआ देखो यहाँ सो अन्वय आत्मा का अन्वय हुआ तस्यामे अभिव्यतिरिक्क कहेंगे तस्मेव सपनावस्थायाम उसी सपनावस्था में तद्भानी तद्भान का तो तय आत्मा न स्पूरण सती आत्मा का भान होने पर भी अन्य नवभाषण अन्य आत्मा से अन्य स्थूल देहस्य अनवभाषण का तो अप्रतिथि ज्ञान नहीं हो ना वह व्यतिरिक है वो कश्य व्यतिरिक्क स्थूल देह से मतलब उसके साथ ही जोड़ना अर्थ करना व्यतिरिक किसका हो गया स्थूल देह का है आत्मा का अन्वय हुआ यहाँ तक हो सुन्वय यहाँ तक हो गया अन्वय बताने के लिए और व्यति बताने के लिए तदभा ने अन्षणम व्यतिरिक का व्यतिरिक इससे क्या सिद्ध हुआ स्वप्न अवस्था में आत्मा का अन्वय होता है थोड़ा देह का व्यतिरिक्त होता है देखो एक अनुवृत है स्वप्न अवस्था में आत्मा रहने पर भी थूल नहीं रहता है अन्य नहीं रहता है जो आत्मा का स्वरूप है यदि आत्मा रहता है तो भी रहना चाहिए यदि रहता है तो आत्मा के स्वरूप थोड़ा देह आत्मा भिन्न हो जाएगा ना नहीं यदि आत्मा स्थल देह रूप होता है तो सपन अवस्था में आत्मा के रहने पर सूल देह भी रहना चाहिए सूर्य देह नहीं रहता है इसका अर्थ हो गया आत्मा से भिन्न है इसी प्रकार पांचों कोष को भिन्न समझना सूल देह आत्मा से भिन्न है क्यूँकी आत्मा का अन्यय होता है स्थल देह का व्यतिरिक्त हो गया और कैसे कोई पूछेगा अन्य है क्या है तो यहाँ कहना पड़ेगा सपने अभान स्थूल देह भान यद आत्म स्वय यद आत्मन भानम स्वय यहाँ तक अभान स्थूल देहस्य स्वप्न स्वप्न में स्थूल देह के भान नहीं होने पर भी जो आत्मा का भान होता है स्वप्न साक्षी रूप से वह आत्मा का अन्वय है यहाँ तक तो और सपनावस्था में आत्मा का भान होने पर भी जब स्थूल देह का भान नहीं होता है वस्तु का व्यतिरिक अन्य व्यतिरिक शब्द अनुमृत्ति व्यावृत्ति इसी प्रकरण सर्वत ऐसा नहीं अन्यत्र कार्य का निश्चय करने के लिए अन्य प्रकार है कि यहाँ अन्य शब्द से अनुवृति लेना और के शब्द से व्यावृत्ति अन्य व्यतिरिक शब्द अनुवृत्ति व्यावृति उचित अनुवृत्ति और दो कही जाते हैं तो का ये अनुभूति है और कोष अन्नमय कोष की व्यावृति है जिसकी व्यावृति होती है किस कभी अभाव हो जाता है वो मिथ्या है जो हमेशा रहे यश सर्वत्र सर्वदा आत्मा सर्वत्र है सर्वदा है यदि कभी अभाव होता है मिथ्या है उसको छोड़ना ये अन्नमय कोष एक हो गया स्थूल जय हो गया एक स्वप्न अवस्था में नहीं रहता है इसलिए आत्मा नहीं है इसी प्रकार पांच कोषों से आत्मा को पुस्तक समझना ओम स्थूलअन्वया व्यतिरक दर्शय्वा लिंगदेह तथागमकर्शयती इस श्लोक में अभी स्थूल देह आत्मा से भिन्न है आत्मा से भिन्न मतलब न आत्मा अनात्मा तो स्थूल देह में अनात्मत्व रहेगा अनात्मा में क्या रहेगा तस्व अनात्म स्थूल देह का अनात्मत्व तो का अवबोधक अनात्मत्व तो का अवबोधक ज्ञापक स्थूल देह में अनात्मत्व है अनात्मा है उसका ज्ञापक हो गया अन्य व्यतिरिक्क अन्य और व्यतिरिक्त दो युक्ति से स्थूल देह में अनात्मत्व है ऐसे ज्ञान हुआ इसको दिखाया स्थल देह अनात्म है आत्मा से भिन्न है उसका ज्ञापक हो गया अन्य और का व्यतिरिका अन्वय होता है और देह का व्यतिरिक होता है सपन में इससे सिद्ध होता है स्थल देह आत्मा से भिन्न अनात्म है इसको देखा करके अभी लिंगदेह लिंगदेह सूक्ष्म तथा कौ तौ दशी तथा तो का तो अनात्मत्व लिंग शर् अनात्मा है लिंग शर्य में अनात्मत्व तो रहेगा अनात्मत्व तो का अवगमक अवगमक है ज्ञापक अभोत ज्ञान जनक लिंग शर्य में अनात्मत्व तो है उसको ज्ञान कराने वाले तऊ तो मतलब अन्य वही अन्य व्यतिरिक्व को, को, को दिखाते हैं ग्रंथ कारण लिंगा भाने सुसुभ तो भाने सुसुभ आत्मनो तो भान मन्मयनो व्यतिकोच्य सुसुप्त लिंगा भाने सुसुतिवस्था में सूक्ष्म शरीर का भान होता है लिंगस्य भाने, अभान आत्म भानम आत्मा का भान होता है सुरस्व अवस्था में आत्मा का निश्चय में हूँ ऐसा निश्चय नहीं होता है किंतु सुश्रुति अवस्था का साक्षी रूप से आत्मा रहता है सरस्वती के साक्षी आत्मा नहीं रहेगा तो उठने के बाद कैसे कहेंगे सुखम अहम और सत्सम सुख से सो गया कुछ पता नहीं चला उठने के बाद कहते है ना तो स्वप्न अवस्था का स्मरण होता है जगने के बाद स्मरण होता है तो साक्ष अनुबुद्ध साक्ष अवबुद्ध विषय आप पहले आया था जो होगा वो ज्ञात विषय का ही स्मरण होता है तो सुश्रुति अवस्था का अनुभव हुआ था सुश्रुति के साक्षी रूप से आप स्वप्न अवस्था में जैसे रहते हो स्वप्न के दृष्टा ऐसे सुश्रुति के साक्षी रूप से भी आप सुश्रुति अवस्था में रहते हो तो सुश्रुति का साक्षी रहता है तो सुश्रुति साक्षी यदि नहीं रहे तो सुश्रुति में प्रमाण कहाँ से आएगा सुरस्वती का व्यवहार ही नहीं होगा सुरशति में प्रमाण तो स्वयं ही साक्षी रहता है तो आत्मा सुशुच्च अवस्था के साक्षी रूप से भान होता है ये हो गया अन्वय लिंगस्य से लिंगस्य से अभान भी आत्मा न भान सात अवस्था में लिंग शरीर के भान नहीं होने पर भी आत्मा का जो भान होता है वो आत्मा का अन्वय हुआ और तदभा ने लिंग से अभानम व्यतिरिक्त उदभा ने आत्मा का सुस्रुप्त साक्षित्व न भान होने पर भी लिंग से अभान लिंग शर्भान नहीं होता है अवस्था में त व्यतिरिकिंग शर का व्यतिरेक कहा जाता है लिंग शर्य का अवस्था में किसका व्यतिरिक्त हुआ सूक्ष्म शरीर का व्यतिरिक्क हुआ और आत्मा का नहीं हुआ ठीक है देखो सूप्त काश्रुतिवस्थायाश्रुति में लिंगाभानी लिंग से भान षि समा से लिंग सेह से थोड़ा शर्द का अभान अभानी का तो अप्रतीत सूक्ष्म श्री की प्रती तो नहीं होती किन्तु आत्मनो भानम आत्मा का भान किस रूप से होता है तद तो अवस्था साक्षीपूर्ण सुश्रुति अवस्था के साक्षी रूप से पूर्ण होता है सुश्रुति का साक्षी है आत्मा वो आत्मन अन्वय तो आत्मा का अन्वय आत्मनो अन्वय से आगे व्यतिरिक्त कह रहे तद भाने लिंग से अभानम तद भाने का था आत्मा आत्मा के भान होने पर लिंग से अभानम था। था। लिंग से का लिंग सूक्ष्म नहीं होता है अभान का स्फुरणम ये हो गया व्यतर है लिंग शर्य का व्यतरिकिंग सूक्ष्म शरी का व्यतरिक हो गया और आपना कान्या हो गया लिंगा सुश्री देवसाने अब इस श्लोक में सशुत अवस्था में लिंग शरीर का अभान होता है किन्द्र आत्मा का भान होता है इसलिए आत्मा का अन्याय हुआ आत्मा के भान होने पर सूक्ष्म शरीर का भान नहीं होता है इसलिए सूक्ष्म शरीर का हुआ, ये हमने व्यतिरिक्क बताया इससे सिद्ध लिंगा भाने पाठी लिंगा भानी चाहिए पंचकोष विवेचन उपक्रम्य लिंग देह विवेचनम प्रकृत असंगतम इति आसंक अभी पंचकोष विवेक करने के लिए आरंभ किया गया पंचको से है पंचकोष विवेकन लभत विवेचन आरम्भ करना चाहिए लिंग स्वर का विवेचन जो कर रहे हैं प्रकृत का असंगत है जो चल रहा है उसकी असंगत पंचकोष अन्नमय कोश कहने के बाद प्राणमय मनोमय ये लिंग शर्य का व्यक्ति कह रहे अन्य व्यक्ति बता रहे हैं आशंका करने पर तो लिंग शर्य एक, एक, मया, मया एक के अंदर तीनों कोष आ जाते हैं प्राणमय आदि कोष तृतीय प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय ये तीनों कोष सूक्ष्म के अंदर आ गए इसलिए सूक्ष्म शर्य का अन्य व्यक्ति को हो गया तो तीनों कोष अनात्मा निश्चय हो जाएगा एक साथ अलग अलग प्राणमय मनोमय विज्ञानमय के लिए अन्य व्यक्ति करने का विषय सूक्ष्म शरीर का अन्य व्यतिरिक्त निश्चय हो जाने से सूक्ष्म का व्यतिरिक्क है सूक्ष्म अनात्मा है और सूक्ष्म मनोमय विज्ञानमय स्वभाव है तत्व अंतर्भाव है दुश्मन अंतर्भुने से न प्रकृत असंग रीत्या प्रकृत असंग नहीं और यदि सूक्ष्म कोष का विवेक कर लिया सूक्ष्म शरीर का आत्मा से भिन्न तो अन्न प्राणमय मनोमय विज्ञानमय तीनों कोष का विवेक हो जाएगा अलग अलग तीनों कोष के करने के लिए नहीं अन्य वितर के द्वारा निश्चय कर देना सूक्ष्म स्वर आत्मा नहीं है और सूक्ष्म का विवेक हो गया तो प्राणमय मनोमय विज्ञानमय का विवेक हो जाता है तद विवेका विवेक्ता स्युका कोशा प्राण मनोधियो गुणवस्थ भेदमात्रत पृथकृता तद्विका तर लिंगसर्जस् विवेका शिक्षण सर्ज के विवेशन करने पर आत्मा से भिन्न है इसे समझ लेने से कोश प्राण मनोध्य विविधता शिव प्राण मनोध्येय कोशा प्राणमय मनोमय अरे विज्ञान में कोषा विविधता शिव शिक्षण स्वर्य का विवेचन जब हो गया आत्मा से भिन्न ज्ञान हो गया तो तीनों कोश प्राणमय मनोमय विज्ञान में कोश भी विविधता होगी आत्मा से भिन्न हो गयी क्यों क्योंकि ते ही तर गुणावस्था भेदमात्रा पृथकता शिक्षण स्वर्य में तीनों ही है प्राणमय मनमय विज्ञानमय तीनों यदि है तो उनका भेद क्यों हुआ गुणावस्था भेद मात्रा गुण और अवस्था के भेद से गुण प्राणमय में रजगुण अधिक है प्राणमय प्राण है रजगुण का कार्य कर्मेन्द्र भी रजगुण का कार्य इसलिए रजगुण अधिक है और मनमय विज्ञानमय में सत्वगुण अधिक है दोनों ही अंत मन और बुद्धि है एक में मन एक में बुद्धि और ज्ञान इंद्र पांच है जो कि सत्वगुणों का कार्य तो है दोनों तो सात्विक है संशयात्मक और बुद्धि है निश्चयत्मिक इसमें थोड़ा भेद होने से मन में भी में बताया अलग और प्राण में राजस्व है इतने भेद करके अलग अलग कहा गया किन्तु सूक्ष्म शरीर के अंतर्भूत तीनों है यदि सूक्ष्म शरीर के अन्य व्यति के, के द्वारा सूक्ष्म शरीर में अनात्मक तो निश्चय हो जाए तो णमय मनोमय विज्ञानमय अपना से भिन्न ऐसे निश्चय हो जाएगा इसलिए सूक्ष्म शरीर के लिए अभी अन्य विचर को बताया टीका मेंिंग शरीर से विवेका लिंग शरीर के विवेचन से विवेकात्वे तो विवेचन करना अपना से भिन्न समझना प्राण मनोधिय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष है तीन कोषे प्राण मनोभ नामक कोश है विविधता शिव आत्मा से पृथक आत्म पृथक हो जाते हैं यदि सूक्ष्म पृथक समझ लिया तो प्राणमय मनोमय विज्ञान में, में आत्मा से पृथक समझ गए समझ में आ गया अपने आप पृथक हो जाते हैं क्यों कु तत्व गुणावस्था भेद पृथकता स्वर्य में तीनों पृथक पृथक कहे गये गुणावस्था भेदमात्र से तीनों ही, ही कहाणात क्योंकि मतलब प्राणमयादय प्राणमय मनमेय अभिज्ञान में तस्ंग सरण सूक्ष्मे गुणावस्थाभेदा गुणयो सत्वरजस अवस्थभेदमात् सत्वगुण रजगुण के अवस्थाभेद सत्वगुण का कार्य मनमे अज्ञान में और प्राणमय है रजगुण का कार्य भेदमात्र गुण प्रधान भावना अवस्था विशेषा गुण प्रधान रूप से कहीं रजगुण का कार्य तो हे बिल्कुल रजगुण नहीं है सप्तुण नहीं तमगुण नहीं था नहीं अंतकर्ण सप्तगुण का कार्य है उसमें रजगुण तमगुण स्वल्प अंश में है कभी तो अशुद्ध शुद्ध होता है आत्मा है मुख्य होने से अंश का समस्ती सात्विक अंश का कहा कार्य बताया उसमें रज वंश तमांश स्वल्प अंश में भी है तो गुण प्रधान भावना अवस्था विशेष से, से ही किया गया भेद न निर्दिष्टा भेद भिन्न कर निर्देश किया गया अभी इससे दो बताए तो एक स्थूल देह का और एक सूक्षण शर्य का और ये दो बता देने से सूक्ष्म बता देने से तीनों को सब आगे स्थल एक और अन्य को सार ही कोषों का विवेचन हो जाता है आत्मा से भिन्न। और आगे बताएंगे यह आनंद सुश्विति का अन्य वितरिक बताएंगे तो तो कभी तेज तत्त्व गुणावस्था जन्म मात्र सकृपा